उपनिषद में जो कहा गया वही बात गीता में भी कही गई तस्मात उपनिषद पद समन्वय न अवगम्य मानम इसलिए उपनिषद पद जो है इस पद के समन्वय के द्वारा भी अवगम्य मान जो एकात्म है न प्रमाणांतर अनुपल्भ अविरोधे न अपलम अप पनीयम इसलिए दूसरा कोई प्रमाण न मिलने के कारण इसको जो है वह हम जो है इसका निराकरण नहीं कर सकते हैं यह आत्मा आत्म आत्मयाथात्म में ही जो है इसका प्रमाण है इस बात का खंडन नहीं कर सकते हैं कते कैसे विरोधे न से भी, भी पाठ लग जाता है हमारे में विरोधे न ऐसे लग जाता है देखिए जैसे मान लीजिए कि ये पुष्प है तो एक पुष्प है तो हमको नेत्र से दिखाई दे रहा है है ना तो एक प्रमाण से यह गृहित हो रहा है नेत्र से दिखाई दे रहा है स्पर्श प्रमाण से भी गृहित हो रहा है पर अब वायु है तो वायु तो नेत्र से नहीं ने दिखाई देगा। वायु तो नेत्र से नहीं दिखाई देगा तो वायु नेत्र से नहीं दिखाई देगा तो आप कहे कि देखो नेत्र प्रमाण से जो है नेत्र प्रमाण से तो दिखाई नहीं देता है इसलिए वायु को हम प्रामाणिक नहीं मानते धन्य ही बात की। तो अब देखो वायु को हम प्रामाणिक नहीं मानते क्योंकि नेत्र से दिखाई नहीं दे रहा है अरे नेत्र से नहीं दिखाई दे रहा है पर तो गेंद्री से गृह हो रहा तो प्रमाणांतर से जो है गृह हो गया तो प्रमाणांतर से गृह हो गया प्रमाणांतर से विरोध है और प्रमाणांतर से अविरोध इसलिए दोनों प्रकार का पाठचार एक प्रमाण से विरोध है नेत्र से नहीं दिखाई दे रहा है इसी प्रकार तुम्हारा जो है कर्म प्रमाण से वहां के प्रकरण के प्रमाण से जो है वह इसका जो है अर्थ वहाँ पर नहीं नहीं बन रहा है पर दूसरे प्रमाणों से जो है उपनिषद जो है आत्मयाथात्म का प्रतिपादक है ये भी यह सिद्ध होता है तो उसका आप लाप नहीं इसलिए दोनों मान लेते हैं यथा इसी को कहते यथा इंद्रिया अनवगम्य मानम अतिरूपम जैसे दूसरे इंद्री के द्वारा स्पर्श इंद्री के द्वारा रूप को हमने जान सकते घ्राण इंद्र के द्वारा रूप को नहीं जान सकते है तो इंद्रियातरेण अनवगम्य मानमूपम चक्ष सा मानम चक्षु के द्वारा जाना हुआ न अपह उसका अपन नहीं किया जा सकता है तथा न अपह एकात्म अपहन इसलिए जो है आत्मा की एकात्म एकात्म का का जो का जो निरूपण है वह कर्म के साथ जो है कर, कर्म विषय प्रमाण विधि इत्यादि प्रमाण नहीं मिलता है तो इतने मात्र से उसका हम अपना नहीं कर सकते हैं क्योंकि दूसरे प्रमाण के द्वारा उसको जाना जा है इसी को भाष्य में देखिए गीता नाम मोक्ष धर्म च एवं परत् गीता जो मोक्ष धर्म वाला कथन करने वाले जो गीता है वो अभी आत्मा की याथात्म का ही जो है वह वर्णन करता है तत्परक है तस्मा आत्मनो अनेकत्व कर्तृत्व अशुद्धत्व आदि च अपापबुद्धत् कर्माणि गि अब एक शंका यहाँ पर उत्पन्न करते यहाँ तक तो क्या कर दिया आत्मा के कर्म शेषत्व का निराकार कर निराकरण कर आत्मा कर्म शेष नहीं अब ये कहते हैं कि आत्मा यदि शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव एक है तो जो इतनी जो है शास्त्र में जो विधियां आती हैं कि यावत जीव मग्नहोत्र जो या तो इत्यादि कर्म भी दिया हैं ये कर्म विधियां आखिर कहे के लिए है ये भी तो शास्त्र है ना आत्मा तो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है उसका तो किसी कर्म से संबंध नहीं है तो कर्म की विधि आखिर काहे के लिए है इसके लिए कहते हैं कि आत्मनो अनेकत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि के अशुद्धत्व पाप बिदत्व आदि के उपाय उपाध्याय जब हम आत्मा को कर्ता मानते हैं भोक्ता मानते हैं अशुद्ध मानते हैं पापी मानते हैं इन सब को लेकर लोक बुद्धि सिद्धम कर्माणि बीता ही ये लोक बुद्धि लोग क्या मानते अरे आत्मा को करता तो मानते हैं भोगता भी मानते हैं और कहते हैं बड़ा पाप किया मैंने मैं पापी हूं पापों हम पाप कर्मा हम ऐसा जो लोक बुद्धि से सिद्ध जो है वह कर्म उस कर्मों का विधान किया जाता है लोक सिद्ध जो ये जीवत्व है उस जीव के लिए फिर शास्त्र बताता है कि तुम ऐसा कर्म करो तो स्वर्ग जाओगे ऐसा कर्म करोगे तो नरक जाओगे भी ये ही कर्म दृष्टेन ये हि कर्मफलनाथ च स्वर्गिना चुजातिरहम न का अनाकार प्रयोजक इति आत्मा मनते सो इति अधिकार कर्मसुधो बदन्ति अधिकार अधिकारे लोग ऐसा करते हैं कर्म में किनका अधिकार है वैदिक कर्म में किनका अधिकार है जो उस कर्म से फल की इच्छा करता है पहले मैं यहाँ पर यहाँ पर जो है यज्ञ करूंगा उसका फल स्वर्ग हमको प्राप्त होगा तो कर्म फले न अर्थ कर्म फल का प्रयोजन वाला है दो प्रकार का फल होता है एक दृष्ट फल होता है एक अदृष्ट फल होता, फल होता इस लोक में सम्मान आदि जो है तेजस्वीता इत्यादि धनी इत्यादि दृष्ट फल है और परलोक में स्वर्गीय इत्यादि जो है वह अदृष्ट फल है उसी को कहा दृष्टेन च्रह्म बर्चसाद। फल है ब्रह्मवर्च इत्यादि सबसे बड़ा फल है इस लोक का ब्रह्मवर्च उसको जो है वह वेद का ज्ञान है वेद के समान आचरण करता है तो एक एक वैदिक कर्मों का तेज होता उस तेज का नाम है ब्रह्मवर्चस तो ब्रह्मवर्चस्व चाहता है अदृष्टि स्वर्ग आदिना चृष्ट से है स्वर्ग फल चाहता है कहते तुम फल तो चाहते हो है पर तुमको अधिकार है यज्ञ करने का नहीं है तो कहता दुजाती राम मैं ब्राह्मण हूँ क्षत्रिय हूँ हु, वैश्य हूँ यज्ञपीत संस्कार मेरा हुआ है मैं भी जाती हूं अब यज्ञ आदि में एक और विधान है शास्त्रीय कर्मों में अंगहीन नहीं होना चाहिए अंगहीन जो है वह कर्म के अधिकारी नहीं होता है भजन का अधिकारी हो जाता है पर वैदिक कर्म का अधिकारी नहीं होता है इसलिए वो कहता है कि न कणक उद्यक् अनधिकार प्रयोजक धर्मवान मैं काना नहीं हूँ लूला नहीं हूँ जो है जो अनधिकार प्रयोजक जो है वह धर्म है उस वाला मैं नहीं हूँ आत्मान मन के ऐसा जो अपने को मानता है सो कर्म को वो कर्म में अधिकारी बन जाता है वही यज्ञादी कर्म का अधिकारी बनता है इत अधिकार भी दो बदलती ऐसा जो है अधिकार वेता लोग जो है इस प्रकार का जाता गीता नाम के बाद जो है वो थोड़ा थोड़ी आनंद की का है देखें समम सर्वेशु भूतेशु तिष्ठं परमेश्वरम् विनश्य अविनश्यंतम यह पश्यति सी इत्यादि गीता नाम जो भाष्य में था ना गीता नाम मुख्य धर्म है गीता कहती है कि जो सभी भूतों में एक रहने वाला परमेश्वर को जानता है, है कैसा जानता विनशक्ति ये सभी भूत तो जो है नाश वाले हैं इसमें एक ऐसा तत्व है जो नाश को प्राप्त नहीं होता है उसको जो देखता है वास्तव में वही देखता है जो ये आकृति नाम रूप को देखता है वो वास्तव में नहीं देखता है चित्र देखने वाला वास्तव में नहीं देखता है पर्दा देखने वाला वास्तव में देखता है इसी प्रकार जो है जो एक परमात्मा को देखता वही वास्तव में देखता है एक ही वही भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित है एकदा बहुधा चिश्य दृश्यते चंद्र ये दूसरे जगह का है कि एक ही जो है वह परमात्मा जो है संपूर्ण भूतों में व्यवस्थित है जैसे एक ही जो है वह चंद्रमा जल के तमाम घड़े रख दीजिए तो सभी में दिखाई देता है इसी प्रकार सभी में एक चेतन परमात्मा दिखाई देता है इत्यादि मोक्ष शास्त्रा नाम एकात्म परत्वा ये सभी मोक्ष शास्त्र जो है एक आत्मा का प्रतिपादक होने से यदि इता इता एक आत्मतत्व यदि कहो कि ऐसा आत्मतत्व है तर, तर ही निरधिकारित वा कोई कर्मकांड का अधिकारी हुए ही नहीं तो कर्म कांड उच्छेद तो फिर कर्मकांड का उच्छेद हो जाएगा इत के पिन्नाशंका नियम ऐसी भी आशंका नहीं करना चाहिए तस्मात वही जो भाष में आया ये तो कि है कर्मकांड आत्मनोने जो ज्ञानी है जो एक आत्मा का दर्शन करने वाला है उसका तो कर्मकांड उसके लिए अप्रामाण्य है इसमें तो कोई जो है वह बाधा नहीं है यथा न हिंसा सर्वाभूतानी निषेध शास्त्र शास्त्रार्थ निश्चय निश्चयता देखो वेद को समझने में बड़ी कठिनाई यही पड़ती है वेद में कह दिया कि मा हिंसा सर्वा भूतानी न हिंसा किसी प्राणी की हिंसा न कर उसमें सेन याग भी आता है कि शत्रु को मारने के लिए इस प्रकार का प्रयोग करें तो ये बताइए कि भेद के सिद्धांत में अंतर हो गया कि नहीं हुआ? नहीं वो सिद्धांत पर जगत में व्यक्ति रागद्वेश वाला होता है तो जो जिसका कोई शत्रु है वो शत्रु को मारना चाहता है वही सेन करेगा कि सभी सेन याग करेगी सभी सेन नहीं करेगी सेनयाग के सभी अधिकारी नहीं है जिसका कोई शत्रु है वह द्वेष से क्रोध से पूर्ण है तो सेन याग करेगा तो सेन याग यद्यप वेद में कहा गया है पर उसका अधिकारी कौन होगा वो तो राघव द्वेशवान जो होगा वही अधिकारी इसी प्रकार जो है जो कर्म का फल चाहता है इस लोक में परलोक में वही कर्मकांड का अधिकारी होगा और जो कर्म फल चाहते नहीं है वह उसका अधिकारी नहीं इसमें उदाहरण दे दिया ही कि जैसे न ही सर्वाभूतानी ये निषेध शास्त्रार्थ निश्चयत जो निषेध शास्त्र का जिसके अंदर निश्चय है वो स्थिति सेनादि विध्य प्राम्य उसको लिए सेन याग्ञ अप्रामाण्य वो कोई वेद का आज्ञा मान करके उसको करने नहीं जाएगा उसके लिए अप्रमाण यथाच तीव्र क्रोधाक्रांत स्वान्तम जैसे बड़ा क्रोध किसी को आया है क्रोध के कारण उसका हृदय जो है वह आक्रांत हो गया है तो उसके तत्प्रति वेनादि विधि प्रामाण्य उसके लिए शेनयाग है कि भाई तुम इस प्रकार का प्रयोग करो तथा मिथ्या मिथ्यात्मदर्शनम प्रति जो मिथ्या आत्मा दर्शी है जो अपने को शरीर से संबंधी मानता है व्यापक एक आत्मा नहीं जानता है उसके लिए कर्म विधि प्रामाण्यम कर्म विधि का प्रमाण उसी के लिए है में हो गया थोड़ा विचार है फल जो है चल रहा था यहाँ पर जो विचार चल रहा था उस विचार का तात्पर्य ही था कि कर्मकांड व्यर्थ नहीं कर्मकांड व्यर्थ नहीं है जो इस प्रकार का कर्मफल से अर्थ ही है वो उसका अधिकारी होता है और वही जो है उस कर्म में लगता है उसमें थोड़ा सा थोड़ी सी टीका रह गई थी उसको देखेगा वो टीका किस पर है कि वो तो कहा धर्मवान ता मन अधिक्रियते कर्म सुधि अधिकार विदो तो अधिकार विदो बदंती है तो उसके पहले लिखते हैं कि आर्थित्वाद युक्त से कर्मण अधिकार जैमिन ने ष्ठ अध्याय में यह नि, निर्धारित किया है कि आर्थितवादि युक्त जिसमें आर्थित्व हो और जो है वह क्या हो कि वह काना कुब्जा इत्यादि न हो है तो इस प्रकार का अधिकार जो है छठे अध्याय में अपने सूत्र के छठे अध्याय में इसका निर्धारण किया है अर्थित्वादी च मिथ्या ज्ञान निदान और जगत के पदार्थ में वही देखिए उसमें आया वृद्धारण में वही यहां आ रहा कि जगत के पदार्थ में जो अर्थित्व है जगत के पदार्थ के जो है जो इच्छा है वो मिथ्या ज्ञान कारणक है उसका कारण क्या है मिथ्या ज्ञान मिथ्या ज्ञान होगा तभी जगत में शोभन बुद्धि होगी शोभन बुद्धि होगी तभी वापस वृद्धि होगी तो मिथ्या ज्ञान निदान है नहीं नभो व निष्क्रिय वुख असंसर्गीखम में सूत इति अर्थित्व कहते हैं कि जो आत्मदर्शी है ना तो जो आत्मदर्शी है तो आपने को क्या समझता है आकाश के समान जो है व्यापक आत्म स्वरूप को जानता है निष्क्रिय जो निष्क्रिय है स्वयं ही दुख संसर्ग से रहित है परमानंद स्वभाव है तो ऐसा जो आपने को जान रहा है तो उसके मन में ये थोड़ो होगा कि सुखम में सात दुखम में माहू अगर वो सुखद स्वरूप है ही तो सुखद स्वरूप है ही तो दूसरे किसी से किसी के आधार पर सुख छोड़ो लेना पड़ेगा जैसे मान लीजिए कि आपको हलवा बनाना होता है तो उसको मीठा बनाने के लिए क्या करते हैं शक्कर छोड़ देते हैं अब सक्कर को भी मीठा बनाने के लिए किसी दूसरे सक्कर की या दूसरी चीज की जरूरत पड़ेगी वो उसका स्वभाव है ऐसे जो सुख स्वरूप है उसको सुख प्राप्ति के लिए किसी आधार की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो स्वरूप ही सुख है तो उसके मन में तो ऐसा संकल्प नहीं हो सकता सुखम में या दुखम में माभूत तो तो उसको नहीं हो सकता है दूसरी चीज शरीरी इंद्रिय सामर्थ्य न समर्थो अहम इत मिथ्या तम मिथ्या ज्ञान समझो शरीर के साथ तादात्म करके इंद्रिय के साथ तादात्म करके मन के साथ साथ तादात्म करके और उसके सामर्थ्य से अपने को समर्थ समझे ऐसा अभिमान उसके अंदर क्यों होगा ये तो अज्ञान के कारण ही होगा ना अनात्मा में जब आत्मबुद्धि होगी तभी इस प्रकार का होगा अनात्मा में आत्मबुद्धि हुए बिना ये नहीं हो सकता है तो इस प्रकार जो है अभिमानित्व तो मिथ्या ज्ञानम बिना न संभोत इत्य अब उसका सारांश निकालते हैं अस्माद आत्मयाथात्म प्रकाश का मंत्रा न कर्म विधि शेष भूता और न च मानांतर विरुद्धा जिसलिए कि आत्मयाथात्म के प्रकाशक जो ईशावासी इत्यादि जो मंत्र यह मंत्र कर्म विधि के शेष भूत हो नहीं सकते हैं इसलिए कर्म विधि के शेष भूत नहीं है और मानांतर विरुद्ध भी नहीं है मानांतर जो है दूसरे प्रत्यक्ष अनुमान इत्यादि का इनके साथ कोई विरोध भी नहीं है व्यवहार का कोई विरोध नहीं है इन मंत्रों का क्योंकि व्यवहार अज्ञात दशा में हो रहा है तो तस्मात प्रयोजनादि अभी तेजाम सिद्धम इसलिए मंत्र आत्मा विशिष्ट प्रयोजन भी रखते हैं कर्मशेष नहीं है विशिष्ट प्रयोजन भी ये मंत्र रखते हैं इसी को देखे भाष्य में आप सब लोग देखेंगे तस्मादे मंत्र आत्मनो याथात्म प्रकाशन न आत्मविषय स्वाभाविक अज्ञानम निवर्तन शोक मोहाद्य संसार धर्म विचि साधन आत्मकवादि विज्ञानम उत्पादय जिसलिए ऐसा है कैसा है कि कर्म नहीं है हैं? और प्रमाणांतर का कोई विरोध भी नहीं है इसलिए मंत्री ये मंत्र अपना स्वतंत्र विज्ञान उत्पन्न करते तो ऐसा विज्ञान उत्पन्न करते हैं कि वो विज्ञान उत्पन्न करते हैं आत्मय हैं। है आत्मा एक है वह शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है उसमें किसी प्रकार के कर्म का संयोग नहीं है ऐसा आत्मा आत्म तत्वादि विज्ञानम उत्पादयती इसका कर्ता कौन है ए मंत्र कैसे विज्ञानी उत्पन्न करते हैं तो कहते विज्ञान ऐसे उत्पन्न करते आत्मनो याथात्म प्रकाशन आत्मा के यथार्थ स्वरूप के प्रकाशन के द्वारा आत्मा का यथार्थ स्वरूप इसको ज्ञात नहीं है तो आत्मा के यथार्थ स्वरूप के प्रकाशन के द्वारा आत्म विषय में स्वाभाविकम अज्ञान निवर्तंता आत्मा के विषय में जो नैसर्गिक इसमें अज्ञान है स्वाभाविक इसमें अज्ञान वो जानता है कि मैं यही हूँ मैं देवदत्त हूँ ये मेरा घर है ये मेरे माता है ये मेरे पिता है मैं ब्राह्मण हूँ क्षत्रिय हूँ मुझे ये कर्म करना है ये जो है वह नैसर्गिक जो है वह यह इस प्रकार का जो दोष है ऐसा ज्ञान है उसको निवर्तित करता है कौन निवर्तित करता है यही मंत्र तो आप कैसी निवर्तित करता है कि आत्म नथात्म प्रकाशन में आत्मा की याथात्म स्वरूप के प्रकाशन के द्वारा अच्छा उसका फल क्या होता है शोक मोहादि संसार धर्म विचित साधनम तो शोक मोहादि जो संसार धर्म है इसके विच्छित का साधन जो आत्म एक विज्ञान इस विज्ञान को उत्पाद उत्पन्न करते हैं अज्ञान को निवर्तित करते हुए संबंध प्रयोजनान भाष्यकार भगवान सब जगह लिखते संक्षिप्त तो व्याख्या से संक्षेप से ही व्याख्यान करते हैं विस्तार से करे तो यह है कोई कोई कहते हैं कि इसलिए संक्षेप करते है, है भाष्यकार भगवान क्योंकि ये वृत्तीकृत जो है बहुत विस्तार से इन पर भाष्य लिखा है तो भाष्यकार है संक्षेप से तात्पर्य निर्धारण करना इसलिए संक्षिप्त जो है वो अभ्य उक्त अधिकारी अधिकारी कौन है इसका अधिकारी है कि जिसको साधन से वैराग्य हो गया ब्रह्म लोक पर्यत व अधिकारी और विषय क्या, क्या है ब्रह्म, ब्रह्म यह विषय संबंध क्या है ग्रंथ का जो है वह विद्या के साथ प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है उसी को लेकर के भाष्यकार भगवान ने कहा था कि उपनिषद का मुख्य अर्थ ब्रह्म विद्या है और यह ग्रंथ भी जो है जिसलिए ब्रह्म विद्या का जनक है इसलिए इसको भी कहते हैं कि संबंध हो गया प्रयोजन क्या है अज्ञान की निवृत्ति कारण सहित संसार की निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति ये हो गया उसका प्रयोजन तो ऐसा प्रयोजन वाले जो ये मंत्र हैं इन मंत्रों को संक्षिप्त से हम व्याख्यान करते हैं तो यहां तक ये उत्तर हो गया कि जो उसने शंका जो है उत्पन्न किया था कि जिसलिए कर्म से संबंधी है यह इसलिए इसका कोई अलग अनुबंध के तुष्टे है नहीं इसलिए इसका व्याख्यान नहीं करना चाहिए क्योंकि अनुबंध के तुष्टे के बिना जो है व्याख्यान कैसे करेंगे तो इसको सिद्ध कर दिया कि ऐसी बात नहीं है वस्तुतः जो है वह यह पृथक है कर्म से और इसका स्वतंत्र प्रयोजन है इसका स्वतंत्र अधिकारी है और इसलिए इसका व्याख्यान हम करते हैं हमने पहले बताया था कि शुक्ल यजुर्वेद में ये संहिता का अंतिम अध्याय चालीसवा अध्याय है और मंत्र दृष्टि से जब देखते हैं तो इस मंत्र का ये जो अध्याय है यह आत्मदैवत क्योंकि जितने भी मंत्र होते उनका देवता ऋषि इत्यादि भी जानना चाहिए तो जप करने के लिए तो जानना चाहिए कोई उपनिषदार्थ के लिए नहीं पर इसका देवता भी जानना चाहिए यहाँ आत्मदैवत है आत्मा ही देवता है इसका अनुष्टुप इसका छंद है और जो है दधीच अथर्वण जो है वह ऋषि तो दधीच अथर्वण ऋषि है मंत्रों के ऋषि का भी ज्ञान करना चाहिए छंद का भी ज्ञान करना चाहिए देवता का ये तीन ज्ञान बहुत आवश्यक होता है तो ये जो है इसके जो है के चथर्वण ऋषि हैं और अनुष्ठ छंद है और आत्मदैवती ये जो है मंत्र है इसको जान करके रखना दु सर्व यकी जगत जगत तेन त्यक्न भुंजिथा माँ गृध कश्य से हरि सब में है क्या ओम है कलिन कोई ओम हालांकि जो है वह भाष्यकार भगवान कहीं इन प्रतीकों को लेते नहीं इसलिए अब मंत्र है तो मंत्र के पहले ओम लगा दिया जाता है पर कंका पाठ में ईसावास्य में मंत्र होने के कारण उसके पहले ओम का उच्चारण करते हैं पर मूल पाठ में ओम नहीं नहीं तो भाष्यकार भगवान कहीं ना कहीं किसी रूप में यहां लेते मूल से पहले अर्थ देखे कि ईसा शब्द है ईशा एक ईशा ऐश्वरीय धातु है ईश धातु किस अर्थ में है ऐश्वर्य अर्थ में भी है शासन अर्थ में भी वैसे ईशा ऐश्वरीय ऐसा ही पाठ है वो आदादी का है कहां का है अदादी का है ईष्टे तो रूप बनता है रूप बनता है उससे कर्तर क्विप प्रत्यय हम कर देंगे तो कर्तर क्विप प्रत्यय कर देंगे तो क्या बनेगा का सर्वोपहारी लोक हो जाएगा हैं और शको मूर्धन्य हो जाएगा हैं और फिर जो है वह झलाम जसते करके चौदह हो गया हो गया ईट ईद ऐसा बनेगा ईट ईद ईस ईसा ऐसा उसका रूप है? चलेगा उसका तृतीय एक वचन में रूप बनेगा ईशा तृतीय एक वचन में रूप बनेगा ईशा ईश्वर के द्वारा ईदम सर्वम बास्यम ईदम सर्वम बाष्यम ये दिखाई देने वाला जो संपूर्ण जगत संपूर्ण जगत जब हम कहें तो ईदम का प्रयोग होता है जो भी यह होता है वो जगत होता है शरीर के बाहर के विषय में तो ईदम का हम लोगों का निर्णय रहता है पर कभी कभी ये भूल हो जाती है शरीर के विषय में इदम का ध्यान नहीं जाता है नहीं शरीर भी जाना जाता इसलिए शरीर भी इधम है इंद्री भी जानी जाती इसलिए इंद्री भी इधम है त्म दृष्टि से मन भी जाना जाता है तो मन भी इदम है बुद्धि भी इदम है, जो है में ये ये में सारा का सारा इदम ही समझना चाहिए तो ये जगत के अंदर ही आ जाता है इदम सर्वम ये सारा का सारा जो नाम रूपात्मक परिदृश्यमान जो जगत है ईश्वर के द्वारा वास्म है वाष्यम दो धातु से बन सकता है वस आच्छादने धातु से भी बन सकता है और वस निवासी धातु से भी बन सकता है यहाँ ज्ञान की प्रक्रिया है यहाँ जिसलिए उपनिषद है तो उपनिषद में जो है वह इस बात को ध्यान में रखना है कि ये सारा का सारा जो जगत हम लोगों को दिखाई दे रहा है तो एक आत्मा में कल्पित एक आत्म तत्व में यह ऐसी ही कल्पित है जैसे रज्जु में सर्प कल्पित होता है तो इस आकृति के द्वारा जो आत्म पर्दा है वो आत्म पर्दा जो है आच्छादित के समान हो रहा है यद्यपि जो है आच्छादित तो नहीं हो सकता पर्दा पर्दा को देखे बिना जो है आप चित्र नहीं देख सकते उस पर जिस समय चित्र हम देखने लगते हैं उस समय पर्दे का ध्यान नहीं पर्दा आच्छादित के समान हो जाता है जिस समय आभूषण हम देखने लगते हैं उस समय स्वर्ण आच्छादित के समान हो जाता है आभूषण की आकृति जब दीपावली के समय बनाते हैं शक्कर का तमाम खिलौना जो है देवता असुर पशु पक्षी सब बनाते हैं तो जब बालक खरीदने जाता है तो आप खरीदने जाए तो आप कहें हमको देवता दे दीजिए तो हलवाई देवता जो है वो आपको वजन करके दे देगा दे देगा तो आपको भी देवता दिखता है और शक्कर दिखती है और हलवाई को भी देवता दी आकृति दिखती है और शक्कर दिखती है पर हलवाई के चित्त में शक्कर का महत्व है आकृति का कोई महत्व नहीं है और खरीदने वाले के मन में वो आकृति का महत्व बढ़ जाता है इसलिए आप देवता लें तो भी एक किलो का उतने ही दाम है और राक्षस लें तो भी एक किलो का जितने दाम है उसमें कोई दाम में अंतर नहीं है क्योंकि उसकी दृष्टि में शक्कर की प्रधानता है तो यहाँ पर शास्त्र को कहना ये है कि आकृति के द्वारा नाम रूपात्मक जो आकृति के द्वारा आत्मरूपी पर्दा आच्छादित के समान हो गया है यही अपने चित्र में जो है महत्वपूर्ण ढंग से बैठ गया है शास्त्र कहता है कि तुम पर्दे के ज्ञान के द्वारा इस चित्र को आच्छादित करो जब पर्दे का ज्ञान जब स्वर्ण का ज्ञान उत्पन्न होगा तो उसमें जब हमारी बुद्धि टिक जाए तो फिर आकृति आच्छादित हो इसलिए वस आच्छादने यही अर्थ भाष्यकार भगवान लेते हैं शंकराचार्य भगवान जो है वह वस आच्छादने लेते हैं कि आच्छादनीय है। आच्छादित करने चाहिए तो आच्छादित करना ऐसा मतलब नहीं है कि जैसे आप कपड़े से ढक दीजिए इसको तो भी आच्छादित हो गया ऐसा आच्छादन यहां नहीं है क्योंकि तो खपड़े के ढक देने मात्र से ये वस्तु नहीं समाप्त होगी यहाँ पर आच्छादन इस प्रकार का है कि अधिष्ठान के ज्ञान के द्वारा कल्पित जो जो है कल्पित का जो सत्यत्व है वो असत्यत्व तो बाधित हो जाना चाहिए तो आच्छादन का तात्पर्य यहाँ पर बाध होता है ये नाम रूप में जो सत्यत्व है सबसे तो बाधित हो जाना चाहिए और यह सभी होगा कि जब जो है अधिष्ठान का ज्ञान हो तो ये स्वाभाविक पहले अनुवाद अनुभाग रूपी ये है कि ये सारा का सारा जगत है और उसको जो है आच्छादित किससे करना है ईश्वर तत्व से करना है ईश्वर तत्व से ईश्वर तत्व तो यहां पर जो है वह कोई शासन करने वाले का ऐसा नहीं उसकी सत्ता का जो ज्ञान है सत्ता के प्राकृत्य से एक कल्पित का जो है वह अस्यत्व को बाधित कर देना है ये इसका तात्पर्य निकलेगा अब उसी इदम सर्बम का और भी अर्थ करते हैं इसी का जरा विस्तार करते हैं क्योंकि इदम सर्बम से मालूम होता है जो ये सामने दिखाई देता है इतने पर जगत का इतना विस्तार है कि आपको दिखाई भी नहीं देता है आप जानते भी नहीं है ऐसा भी जगत है इसलिए कह दिया यद किंच जगत्याम जगत जो कुछ भी जो है इस ब्रह्मांड कटा में जो है अथवा माया भूमि में भेद दर्शन में जो कुछ भी जगत हो सकता है सबका सब जो है वही ईश्वर तत्व से आच्छादित करना ईश्वर से उसको बात करना है तो इस प्रकार का भाष्यकार भगवान अर्थ लेते हैं अब एक चीज ये रह रह गई कि हम विवेक जब करते हैं तो विवेक से तो उस समय आच्छादित मालूम होता है जिन्हें? जब ऐसा सोचते हैं कि आत्म आत्मपर्दा पर सारा का सारा नाम रूप आत्म की चित्र दिखाई दे रहा है तो आत्मा से अतिरिक्त नहीं है उस समय तो यही मालूम होता है कि एक आत्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है दिखाई भले ही दे रहा है पर है नहीं पर फिर जब व्यवहार दर्शन में आते हैं तो इस बात को ये बात विस्मृति में आ इसलिए जो है इसका अभ्यास करना चाहिए इसके लिए कहते हैं तीन त्यक तेन भी ये जो प्रसिद्ध त्याग है ये आत्म आ, ये जो है वह आत्म विशिष्ट ज्ञान से नाम रूपात्मक जगत का जो त्याग है ये प्रसिद्ध जो त्याग है इस त्याग के द्वारा भूंजीथा भुजो भुज धातु है पालन अध्यवहार भोजन करना और पालन करना यहाँ पर जो है भाष्यकार भगवान अर्थ लेंगे पालन करना भूंजीथा का अर्थ पालन करना अपने आत्म दृष्टि का पालन करना चाहिए सके द्वारा पालन करना चाहिए कि ई जो नाम रूपात्मक भेद दृष्टि के तिरस्कार को भेद दृष्टि के तिरस्कार भेद दृष्टि का जो त्याग है इस त्याग के द्वारा ये प्रसिद्ध जो जो है नाम रूपात्मक जगत का मिथ्यात्व पूर्वक जो त्याग है इस त्याग के द्वारा क्या करे आत्मबुद्धि का पालन करे यहाँ पर एक शंका ये होती है कि जब हम लोक में पढ़ते हैं भुंजी था तो भुजो अनवनी एक सूत्र है वो कहता है भोग अर्थ में आत्म पद ही धातु होता है भोग अर्थ में आत्मने पद होगा और पालन अर्थ में आत्मने पद नहीं होगा पर्ने पद होगा और यहाँ आत्मने पद का प्रयोग है तो यहाँ भोग अर्थ ही लेना चाहिए पालन अर्थ नहीं लेना चाहिए इसलिए बहुत आचार्यों ने इसका भोग अर्थ भी लिया यानी अद्वैत के आचार्य लोगों ने भी भोग अर्थ जो है वह लिया कई प्रकार से यानी जो है वह तप्त जो जगत है ना तप्त जगत के द्वारा ईश्वर तत्व साक्षात लक्षणम जो है भोजनम कुरिया ऐसा शंकरानंद जी अर्थ कर ईश्वर तत्व जो है वह ईश्वर तत्व तो साक्षात लक्षण रूपी जो है वह अनुभव हो भाष्यकार भगवान ने यहाँ पालन अर्थ लिया की आत्मबुद्धि का पालन और उसका तात्पर्य क्या निकलेगा तात्पर्य यही निकलेगा कि तत्तिरस्कार पूर्वक जो तो बारंबार बार भेद बुद्धि हो जाती है इस वेद बुद्धि के तिरस्कार पूर्वक इसके त्याग के द्वारा इस त्याग हेतुक जो आत्मबुद्धि है सर्वम जो है ये सारा का सारा आत्मा ही है इसका जो है पालन करें, इसको सदा बना करके रखें ये जो भूल जाता है बीच बीच में व्यवहार दशा में ये भूलना नहीं चाहिए यही इसका जो है वो पालन है तेन का अर्थ यहाँ पर त्यागेन नाष्यकार भगवान ने लिया ये का अर्थ जो है त्याग नहीं होता त्याग भयंत है और एक तत्यय है ये है क्रत्यय तो क प्रत्यय जो है यहाँ पर भाव में क लेजिए यदि ही तो फिर अर्थ बन जाता है पर कर्म में क जो है तो वो सकर्मक धातु है तो सकर्मक धातु से जो है कर्म में होगा तो कर्म में होने से त्यक्त शब्द का अर्थ यहाँ पर नहीं लगेगा क्योंकि त्यक्त के द्वारा पालन नहीं हो सकता आशिकार भगवान यह देते हैं कि जिसको हमने छोड़ दिया तो वह हमारे पालन से संबंधित नहीं बनेगा इसलिए यहाँ पर त्यक्त का अर्थ त्याग भाव में प्रत्यय करके तेज धातु से भाव में प्रत्यय कर लिया और त्यक्त तो हो गया भाव का अर्थ जो त्याग भी जो है भाव में है घए प्रत्यय तो इसलिए त्याग अर्थ लेकर यहां पर आश्य में इस पर और विचार कर लेंगे अब इसमें बाधा क्या पड़ती है पहले अनुभव में, में बैठा चाहिए उपनिषद हमेशा अनुभव में बैठा नहीं आपके अनुभव की बात बाधा क्या पड़ती है निरंतर जो है एक आत्मबुद्धि न होकर के भेद बुद्धि क्यों हो जाती है तो भेद बुद्धि ये हो जाती है कि ये जगत का जो महत्व ना जगत की लालच अभी अंदर जगत की अधिकांक्षा जो है वो उसको बाधित नहीं होने देती इसलिए श्रुति का भी मागृह इस जगत की जो है ये भेदात्मक जो नाम रूपात्मक जगत है गृह अविकांशायाम इसकी आकांक्षा मत करो इसकी आकांक्षा मत यही बात है जो खाने पीने मान सम्मान जो है इत्यादि की अविकांशा हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है यह अधिकांशा ही आत्मिकत्व अभ्यास में बाधक है आत्मदर्शन में बाधक है इसलिए श्रुति कहती है माग इस जो है वह नाम रूपात्मक जगत की अधिकांशा मत ऐसे करना तो नहीं चाहते हैं पर हो जाती होती करना तो नहीं चाहते हैं और बढ़िया जो है रसगुल्ला सामने आ गया तो फिर मन तो हो जाता है उसको खाने के लिए क्या कहें अधिकांशा उत्पन्न हो जाती है किसी का मान सम्मान देखते हैं मालाप जो है इत्यादि देखते हैं तो मन में आ जाता है कि मेरा भी इस प्रकार का सम्मान होना चाहिए कोई आश्रम देखते हैं तो आश्रम बनाने की इच्छा हो जाती अधिकांक्षा तो हो जाती है तो क्या करें कैसे दूर करें ये इस अधिकांशा को तो श्रुति कहती है कि धनम कर्ष्यू ये जगत का धन किसका है, बितर है ये बीत ये एक ये एक अर्थ करेंगे कश्य हित धनम मागृ किसी के भी धन की इच्छा न करे करें एक अर्थ है ऐसा दूसरा अर्थ में दो वाक्य बना लीजिए माग्रधा इच्छा मत करो संसार रूपी धन क्यों कि धनम कश्य धन किसका हुआ है जगत का धन किसी का हुआ है आज तक यदि किसी का नहीं हुआ तो तुम्हारा भी नहीं होगा तो जो तुम्हारा होना नहीं है उसकी इच्छा के ऊपर दो अर्थ ध्यान रखेगा एक तो माग्रता के साथ मिलाकर के कश्य किसी के भी धन की इच्छा मत दूसरा अर्थ मागृा ये संसार की इच्छा मत कर यही बात है तुम्हारे अभ्यास में क्यों न करें धनम कश्य संसार का धन किसी का हुआ है किसी का नहीं हुआ तो तुम्हारा भी नहीं होगा यदि किसी का नहीं हुआ तो तुम्हारा भी नहीं होगा तो जो तुम्हारा न होने ही नहीं है उसकी इच्छा तुम कर, क्यों करते हो उसकी इच्छा श्रुति जो है यह एक ही एक ही मंत्र जो है पूरा परमार्थ उपदेश के लिए इसी का विवरण सब जगह आपको मिलेगा ये पर्याप्त है अविकांशा वाले के लिए द्वितीय मंत्र ईसावास्य का